भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूरज इमहारा कहते हैं, हे रसियों, जिस व्यक्ति की जीवा के अग्रभाग में हरि ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं, वह इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जीवा ग्रेवर तत्यस्य हरिर्यत्यक्षर द्वयं संसार सागरम् तेर्त्वां ज्ञान कुर्बन किए गए हजारों पापों से परशुद्ध प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्तब्धन और गुणानुबाल से भरी हुई कथाओं के स्रबनन में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में इस संसार को नहीं देखता कि विज्ञात दुष्प्रतिसहस्त्र समावृत स्वप्नांतरे नहि पुनश्च भवम् सपस्ये नारायणस्तु स्तुति कथा परमो मनुष्यः 229वां भगवान विष्णु की पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा सूत कहते हैं ऋषि समस्त लोगों के स्वामी भगवान हरि की आराधना ही सार है पुरुषोक्ति के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस प्रातः परदेव को समर्पित करता है वह संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है जो विष्णु की पूजा नहीं करते उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिए जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है कौन विष्णु हैं कि क्या तुमने कष्ट बिना भगवान विष्णु देव का पूजन नहीं किया था? दरबियों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं क्या तुमने उनकी पूजा नहीं करी रे मूर्ख? श्रद्धापूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान बृहस्पति इस मनुष्य का जो उप वरना आस्त्रमधर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है तो वे उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके अत्यंत अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। न तो वे प्राणियों के द्वारा देखे विभिन्न प्रकार के दान से उतना, होते से उतना संतुष्ट होते हैं, न तो कुष्पोहार � ऐश्वर्य महात्म पुत्र-पौत्रादिक संतान तथा अन्याय कर्म संपांत से भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते विमुक्त जनों के लिए ही हरि का एकमात्र श्री हरि की आराधना है क्योंकि हरि की आराधना ही एक के भाव का मूल है विष्णु भक्ति का महात्म वर्णन करते हुए सूजी कहते हैं ऋषि सभी साहस्त्रों का अवलोकन करके तदा पुनः पुनः विचार करके एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए आलोद्य सर्व साहस्त्राणि विचार्यच पुनः पुनः इदमेकम् सुनिस्पन्नम् धेयो नारायणं सदाः जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है उसके लिए नाना प्रकार के दान विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोक्तृष्ट है 66000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम की सोलहवीं कला के बराबर ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र स्त्रीष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का यास्मरण है। जो प्राणी एक मोहुत भर भी निरालश्य होकर भगवान नारायण का ध्यान करता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। फिर नारायण में अनंत प्राणिभक्ति के विषय में तो कहना ही क्या? के नारायण मतंद्रित सोपि सोपिस्वरगति मापनोति किमपुनस्ता परायण हं प्यारे जो मनुष्य योग परायण हैं अथवा योग सिद्ध हैं उनके चित्त वृत्ति जागते स्वपन देखते हुए तथा सुषुप्तावस्था में भगवान अचूक के ही आश्रित होती हैं उठते ग्रते रोते सोते खाते पीते जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहे अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहे ऐसा शास्त्र का कथन है अन्य भव से बातों को करने से क्या लाभ ये स्वय स्वय कर्मण्य भिरतह कारमा जनार्दने एसा शास्त्र अनुसारोक्त कि मन्ने रबोभासिताएं ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम सुद्धि है अतः मनुष्य को ध्यान प्रार्थन होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं, अतः भगवान बाशुदेव के चित्त को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा कर्म जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता वह सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन भगवान प्रदान करते हैं यज्ञ उत्तम कर्म करते इसमें प्रमाद बस स्थलन से जो न्यूनता होती है वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है कि के प्रमादा स्प्रवताम कर्म प्रच्छवेता धरेसु यत स्मरणाद समान कोई अन्य साधन नहीं, या साधन पूर्व पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योग आग्नेह हैं। योगी योग आग्नेह से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वाय के सहयोग से ऊंचे उठने वाले इज्वाला से मुक्ति, आग्नेह जैसे अपने आस्प्रयम कक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योग के समस्त पापों को भस्म कर देती है, जैसे आगने के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मल भगवान बासुदेव के सान्त्वने में बिनाश्ट हो जाता है। हजारों बार गंगाशनान स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है वही पाप क्षण भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट होता है जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के सर्व विराजमान है उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता जो काली के प्रभाव से प्रवृत्त हैं, जिस समय हरिका अस्मन किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लगन सर्वस्पष्ट हैं। जिस मूर्ति या छन में बासदेव का चिंतन नहीं होता, वह मूर्ति या छन हानिकार हानि समय हैं, वह अत्यंत व्यर्थ हैं, वह किसी भी प्रकार के इला� उसके लिए कालयुग भी सत्ययुग ही है इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्छुत गोविंद भगवान का आवास नहीं है जिसके लिए तो सत्ययुग भी कालयुग ही है जिसका अच्छत आगे और पीछे चलते तथा सदैव उठते बढ़ते भगवान गोविंद में रमा रहता है रमा हुआ है वह व्यति सदा ही क्रत्क्रत्य होता है केकलो क्रत्ययु कलिस्तस्यां कृतं युगे हृदय यस्य गोविन्दो यस्य चेत सिनाच्युतह। यस्या, यस्या, सिना यस्या ग्रतस्तता प्रिष्टि गच्छतस्तिष्ठतो पिवा। गोविन्दे नियतं चेतह। कृत्य कृत्य ह। भगवान ने कहा कि हमें प्रेरित जब, जप, होम एवं पूजा आदि के द्वारा जिनका मन भगवान बासुदेव श्रीकृष्ण के आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विग्रह के समान माना गया है। जिनोंने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वे आश्रम का परित्याग के बिना, कठ गोविन्द दामोदर का हृदय में बास करने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं ये क्षमां कुर्वन्ति क्रोधेसु दयां मूर्खेसु मां नवहं बुधान् च धर्मं सीलेसु गोविन्दे हे तं मुदां च गोविंदे हृदये हृदयस्थते ऐसा उस भक्त का स्वभाव बन जाता है जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है